संक्षिप्त महाभारत आशुमेधिक पर्व उत्तम और अधम ब्राह्मणों के लक्षण भक्त गौ ब्राह्मण और पीपल की महिमा तथा से गिराने वाले कर्म। ने पूछा देवेश्वर जिनके भाव शुद्ध हो वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मण को अपने कर्म में सफलता न मिलने का क्या कारण है यह बताने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा पांडुनंदन ब्राह्मणों का कर्म क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल इन बातों को मैं क्रमशः बताता हूं। सुनो यदि हृदय का भाव शुद्ध न हो तो त्रिदंड धारण करना मौन रहना जटा रखाना माथा मुड़ाना बलकल या मृग चर्म पहनना व्रत और अभिषेक करना अग्नि में आहुति देना गृहस्थ धर्म का पालन करना स्वाध्यान में संलग्न रहना और अपनी स्त्री का सत्कार करना ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं जो क्षमाशील दम का पालन करने वाला रोज तथा मन और इंद्रियों को जीतने वाला हो उसी को मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने वाले लोग हैं, हैं। वे सब शुद्र माने जो अग्निहोत्र व्रत और स्वाध्याय में लगे रहने वाले पवित्र उपवास करने वाले और जितेन्द्रीय है उन्ही पुरुषों को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं केवल जाति से किसी की पूजा नहीं होती उत्तम गुण ही कल्याण करने वाले होते हैं मन शुद्धि क्रिया शुद्धि कुल शुद्धि शरीर शुद्धि और वाक शुद्धि इस तरह पांच प्रकार की शुद्धि बताई गई है इन पांचों शुद्धियों में हृदय की शुद्धि सबसे बढ़कर है हृदय की ही शुद्धि से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं जो ब्राह्मण अग्निहोत्र का त्याग करके खरीद बिक्री में लग गया है वह वर्ण संकर्टता का प्रचार करने वाला और शुद्ध के समान माना गया है जिसने वैदिक श्रुतियों को भुला दिया है तथा जो खेत में हल जोतता है अपने वर्ण के विरुद्ध काम करने वाला वह वा ब्राह्मण विशल माना गया है वृक्ष शब्द का अर्थ है धर्म उसका जो लय करता है उसको देवता लोग विशल मानते हैं वह चाण्डाल से भी नीच होता है जो पापार्थना मनुष्य ब्रह्मगीता गीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति न करके इसे शूद्र का स्तमन करता है वह चाण्डाल के समान है जैसे कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ भविष्य अशुद्ध होता है उसी प्रकार विशल मनुष्य की बुद्धि में स्थित वेद भी दूषित हो जाता है चार वेद छह अंग मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र और पुराण ये चौदह विद्याएं हैं तीनों लोगों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है अतः शुद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए शुद्ध के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती है इस संसार में तीन अपवित्र और पांच अमेद्य है कुत्ता शुद्ध और स्वपा अर्थात चांदाल ये तीन अपवित्र होते हैं तथा अश्लील गायक मुर्गा जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए वह खंभा रजस्वला स्त्री और विशल जाति की स्त्री से विवाह करने वाला द्विज ये पांच अमेध्य माने गए हैं इनका कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए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 इसलिए मेरे भक्त के भक्तों का विशेष सत्कार करना चाहिए में चित लगाने पर कीड़े, पक्षी और पशु भी जल ही, तो ही, ही अर्पण करे तो मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ जो ब्राह्मण संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान मुझ परमेश्वर का वेदोक्त रीति से पूजन करता है वे मेरे साहु को प्राप्त होते हैं युद्ध मैं अपने भक्तों का हित करने के लिए ही अवतार धारण करता हूँ अतः मेरे प्रत्येक अवतार विग्रह का पूजन करना चाहिए जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहों में से किसी एक की भी भक्तिभाव से आराधना करता है उसके ऊपर मैं निसंदेह प्रसन्न होता हूँ मिट्टी तांबा चांदी स्वर्ण अथवा मड़ी एवं रत्नों की मेरी प्रतिमा बनवा उसकी पूजा करनी चाहिए उनमें उत्तरोत्तर मूर्तियों की पूजा से दस गुना अधिक पुण्य समझना चाहिए यदि ब्राह्मण को विद्या की छत्री को युद्ध में विजय की वैश्य को धन की शुद्ध को सुख रूप फल की तथा मनोरथों को, तो को प्राप्त कर सकते हैं युधिष्ठी ने पूछा देवेश्वर आप किस तरह के शुद्धों की पूजा नहीं स्वीकार करते भगवान ने कहा राजन जो व्रत का पालन करने वाला और मेरा भक्त नहीं है उस शुद्ध की हुई पूजा को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 मेरे स्वरूप होने के कारण ये मनुष्य का उधार करने वाले है इसलिए तो नष्ट हो जाता है यह बताने की कृपा करें भगवान ने कहा राजन जो बारह वर्षो तक केवल कुए के जल से स्नान करता है तथा जो उतने ही वर्षो तक राजा के आश्रम में रह कर जीविका चलाता है ऐसा ब्राह्मण वेद का पारंगत विद्वान होने पर भी उसी शरीर से को प्राप्त हो जाता है जो किसी कस्बे अथवा नगर में लगातार वर्षों तक रह जाता है, वह ब्राह्मण भी निंदेह शुद्ध हो जाता है जो ब्राह्मण काम से मोहित होकर शुद्ध जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है उसके शरीर का ब्राह्मणत्व तो तुरंत नष्ट हो जाता है जो, जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्व तो को पाकर भी ऊपर बताए हुए बुरे मार्गों में चलकर उसका नाश कर डालते हैं उनके लिए मुझे बड़ा शोक होता है इसलिए जो ब्राह्मण मुझ में प्रेम रखता हो उसे सब प्रकार के अयत्न द्वारा प्रयत्न द्वारा मेरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो उसे ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट करने वाला हो